रुद्र से कुमार जी कहते हैं मुने शंभु का कसन सुनकर शरीर वाले ने सुदर्शन को लौटा लिया और से वे बाणासुर के अंत में पधारे वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया उषा की सखी परम योग चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया तब वे हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बड़े पुत्र वाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुण को विदा कर दिया फिर हर्ष पूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे इधर नंदेश्वर ने बाणासुर को समझा यह कहा भक्त शार्दुल तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं अतः उन आदिगुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो तब देश रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीढ़ और प्रत्यलीढ़ आदि प्रमुख स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगे उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भावों को मटकाकर तथा सिर को कपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर हर्षित होकर बाण से बोले रुद्र ने कहा बलिपुत्र प्यारे बाण तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ अतः दैतेंद्र तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग लें सनत कुमार जी कहते हैं मुने शंभु की बात सुनकर दैत्यराज माण ने इस प्रकार वर मांगा मेरे घाव भर जाएं बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे मुझे अक्षय अच्छा गणनायकत्व प्राप्त हो सोलितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए मुझमें रजोगुण और तमोगुण से ये युक्त जो सिद्ध भाव का पुनः उदय न हो मुझमें सदा निर्विकार श्रम्भ भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे जो शंभ से वरजान मांग कर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे वह बलिन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो कहकर वही अंतर ध्यान हो गए तब शंभु की कृपा से महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया व्यास जी इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषय चरित्र जो परमोत्तम है कर्णप्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया